महर्षियों ने शास्त्र विधि कर्मों को लोप का फल नरक बताया है अतः अज्ञानी पुरुषों को इस लोक और परलोक में भी भारी दुख भोगना पड़ता है वृद्धावस्था के शरीर के जर्जर हो जाने पर पुरुष का प्रत्येक अंग शिथिल हो जाता है उसके दांत कमजोर होकर गिर जाते हैं शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और सब ओर से नस-नाड़ियां दिखाई देने लगती हैं नेत्रों की दूरस्थ वस्तुओं को देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है नेत्रों की पुतलियां गोलकों में समा जाती हैं नसिका के छिद्रों में बहुत से रोएं जमकर बाहर निकल आते हैं शरीर कांपने लगता है सब हड्डियां दिखाई देने लगती हैं मेरुदंड झुक जाता है जटराग में मंद पड़ जाने के कारण उसका आहार कम हो जाता है उससे काम काज भी कम ही हो पाता है घूमने फिरने उठने बैठने और सोने आदि के चीस्ता भी बड़ी कठनाई से होती है। कानों और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है सदा लार बहते रहने से मुख मलीन हो जाता है समस्त इंद्रियां काबू के बाहर हो जाती हैं मनुष्य के निकट पहुंच जाता है उसको उसी समय किए हुए सभी पदार्थों की स्मृति नहीं रहती एक बार भी कोई बात कहने में उसको बड़ा भारी परिश्रम होता है वह दमे और खांसी आदि के कष्ट से रात भर जागता रहता है वृद्ध पुरुष को दूसरा ही उठाता और दूसरा ही सुलाता है उसे अपने सेवक पुत्र और स्त्री के द्वारा भी अपमानित होना पड़ता है उसका समस्त सोचाचार नष्ट हो जाता है फिर भी आहार विहार के लिए वह लालायित रहता है उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं सभी बंधु बांधव उसकी ओर से विरक्त रहते हैं अपनी युवा अवस्था की चेष्टाओं को वह इस समय स्मरण करता है मानो वे दूसरे जन्म में अनुभव की हुई बातें हों उनके स्मरण से अत्यंत संतप्त होकर वह लंबी सांसें लेता है इस प्रकार वृद्धावस्था में अनेक दुखों को भोगकर वह मृत्यु के समय जिन क्लेशों का अनुभव करता है उनका वर्णन सुनो मृत्यु काल में मनुष्य के कंठ और हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं उसका शरीर कांपता रहता है उसे बार-बार मूर्छा होती है और कभी-कभी थोड़ी सी चेतना भी आ जाती है उस समय वह अपने सुवर्ण धान्य पुत्र पत्नी सेवक और गृह आदि के लिए ममता से अत्यंत व्याकुल होकर सोचता है हाय मेरे बिना इनकी कैसी दशा होगी मर्म विदिर करने वाले महान रोग भयंकर हारे तथा यमराज के घोर बाणों की भांति उसके अस्थि बंधनों को कांटे डालते हैं उसकी आंखों की पुतलियां घूमने लगती हैं वह बारंबार हाथ परै पढकता है उसके तालू ओठ और कठ सूखने लगते हैं गला गुर्गु है। उदान वायुस से पीड़ित होकर कंट रूध जाता है। उस अवस्था में मनुष्य महान ताप, भूग और प्यास से हो द्वारा दी हुई पीड़ा बड़े कष्ट से प्राण करता है फिर क्लेश से ही उसे यातना देह की प्राप्ति होती है। ये तथा और भी बहुत से भयंकर दुख मृत्यु के समय मनुष्यों को भोगने पड़ते हैं विप्रवरों नरक में गए हुए जीवों को जो पाप जनित दुख भोगने पड़ते हैं उनकी कोई गणना नहीं है केवल नरक में ही दुख की परंपरा हो ऐसी बात नहीं है स्वर्ग में भी जिसके पुण्य का भोग छीड़ हो रहा है और जो पाप के फल भोग से भयभीत हैं उसे शांत नहीं मिलती जीव पुनः पुनः गर्भ में आता और जन्म लेता है कभी वह गर्भ में ही नष्ट हो जाता और कभी जन्म लेने के समय मृत्यु को प्राप्त होता है कभी जन्मते ही कभी बाल्यावस्था में और कभी युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है विप्रगण मनुष्य के लिए जो जो वस्तु अत्यंत प्रीतिकारक होती है वही वही उसके लिए दुख रूपी वृक्ष का बीज बन जाती है स्त्री पुत्र मित्र आदि और गृह क्षेत्र तथा धन आदि से पुरुषों को उतना अधिक सुख नहीं मिलता जितना कि दुख उठाना पड़ता है इस प्रकार सांसारिक दुख रूपी सूर्य के ताप से संतप्त चित्त वाले मानवों को मोक्ष रूपी वृक्ष की शीतल छाया के सिवा अन्यत्र कहां सुख है अतः विद्वानों ने गर्भ जन्म और बुढ़ापा आदि स्थानों में होने वाले आध्यात्मिक आदि Trivid, दुख समूह को दूर करने के लिए एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अमोग औषधि बताया है उससे बढ़कर अहलाद जनक और सुख स्वरूप दूसरी कोई औषधि नहीं है अतः बुद्धिमान पुरुषों को भगवत प्राप्ति के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए द्विजवरों भगवत प्राप्ति के दो साधन कहे गए हैं ज्ञान और कर्म ज्ञान भी दो प्रकार है शास्त्र जन्य और विवेक जन्य शास्त्र जन्य ज्ञान शब्द ब्रह्म का और विवेक जन्य ज्ञान परब्रह्म स्वरूप है अज्ञान के समान है उसको नष्ट करने के लिए शास्त्र जन्य ज्ञान दीपक के समान और विवेक जन्य ज्ञान साक्षात सूर्य के सदृश माना गया है मुनिवरों मनु जी ने वेदार्थ का स्मरण करके इसके विषय में जो विचार प्रकट किया है उसे बताता हूं सुनो ब्रह्म के दो स्वरूप जानने योग्य हैं शब्द ब्रह्म और परब्रह्म जो शब्द ब्रह्म में पारंगत है वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अथर्ववेद की श्रुति कहती है कि परा और अपरा ये दो विद्याएं जानने योग्य हैं परा विद्या से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है तथा ऋग्वेद आदि शास्त्र ही अपरा विद्याएं हैं जो अव्यक्त जरा अवस्था से रहित अचिंत्य अजन्मा अविनाशी अनिर्देश्य और, और रूप हस्तपाद आदि से रहित सर्वव्यापक नित्य सब भूतों का कारण एवं स्वयं कारण रहित है जिससे संपूर्ण व्याप्त वस्तु व्याप्त है जिसे ज्ञानी पुरुष ही ज्ञान दृष्टि से देखते हैं वही परब्रह्म और वही परम धाम है मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उसी का चिंतन करना चाहिए वही भगवान विष्णु का वेद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित परम पद है जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति प्रलय आगमन गमन तथा विद्या और अविद्या को जानता है उसी को भगवान कहना चाहिए त्यागने योग्य त्रिविध गुण आदि को छोड़कर समग्र ज्ञान समग्र शक्ति समग्र बल समग्र ऐश्वर्य समग्र वीर्य और समग्र तेज ही भागवत शब्द के वाचार्थ हैं इस दृष्टि से श्री विष्णु ही भगवान हैं उन परमात्मा श्री हरि में संपूर्ण भूत निवास करते हैं तथा वे ही सर्व आत्मा रूप से सब भूतों में स्थित हैं अतः वे वासुदेव कहे गए हैं पूर्व काल में महर्षियों के पूछने पर स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने अनंत भगवान वासुदेव के नाम की यह यथार्थ व्याख्या बतलाई थी संपूर्ण जगत केधाता और विधाता भगवान श्री हरि संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और संपूर्ण भूत उनमें वास करते हैं इसलिए उनका नाम वासुदेव है वे परमात्मा निर्गुण समस्त आवरणों से परे और सबके आत्मा हैं संपूर्ण भूतों की प्रकृति तथा उसके गुण और दोषों की पहुंच से बाहर हैं संपूर्ण भूतों के बीच में जो कुछ भी स्थित है वह सब उनके द्वारा व्याप्त है समस्त कल्याण में गुण उनके स्वरूप हैं उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेष मात्र से संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है वे अपनी इच्छा से मन के अनुरूप अनेक शरीर धारण करते हैं तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत के कल्याण का साधन होता है वे तेज बल और ऐश्वर्य के भंडार हैं पराक्रम और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं तथा पर से भी परे हैं उन परमेश्वर में संपूर्ण लेश आदि का अभाव है वे ईश्वर ही व्यष्टि और समष्टि रूप हैं वे ही अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप हैं सबके ईश्वर सबके दृष्टा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध वे ही हैं जिसके द्वारा दोष रहित परम शुद्ध निर्मल तथा एक रूप परमात्मा का ज्ञान साक्षात्कार आत्मा प्राप्ति होती है वही ज्ञान है जो इसके विपरीत है उसे अज्ञान बताया गया है योग और सांख्य का वर्णन मुनियों ने कहा महर्षि अब हमें योग का उपदेश दीजिए जो दुखों को दूर करने वाली औषधि है तथा जिस अविनाशी योग को जानकर हम भगवान पुरुषोत्तम का संयोग प्राप्त कर सकें